और सिद्धांत ग्रंथ के द्वारा वेदांत समझा जाता है भक्ति से अंतकरण रसीला होता है भाव शुद्ध होता है लेकिन भाव शुद्ध अशुद्ध बदलता रहता है कर्म से सेवा भाव से अथवा कर्म कांड से कर्म नियंत्रित होते कर्म नियंत्रित हो कर्म शुद्ध हो ये अपनी जगह पे ठीक है भाव शुद्ध हो हृदय में हो भावना वाला ये अपनी जगह पर ठीक है लेकिन ये सब हो हो के बदल जाते हैं फिर भी जो नहीं बदलता उसका साक्षात्कार बहुत ऊंची बात बहुत ऊंची बात हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नव दी थी फिर भी राम जी की शरणागति ली बिन शर्ती ऐसी चीज है टाइम क्या हुआ है और मन बुद्धि अंका ये अष्टधा प्रकृति है भगवान कृपा करके बताते हैं कि मैं इनसे भिन्न हूँ क्यों बताते मैं भिन्न हूँ कि तुम भी इसी से भिन्न हो ऐसा समझो भूमि आप बोलना भूमि रापो अनलो वायु भूमि रापो अनलो वायु खनो बुद्धि रे वचक अहंकार इतव अहंकार मैं भिन्ना प्रकृति अष्टदा मैं भिन्ना प्रकृति अष्टा तो पंचभूत मन बुद्धि अहंकार इससे ये मेरी प्रकृति में इनसे भिन्न हूँ तो ऐसे पंचभौतिक शरीर मन बुद्धि और अहंकार ये आठ आपके पास भी हैं आप भी भिन्न हुए तो बोले हम तो भिन्न है लेकिन वो तो भगवान है हम तो तुच्छ इंसान है नहीं भगवान बोलते ममई वांशो जीवलोके ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन ये जीवलोक में ही जो जीव जीव कर रहे हैं वो मेरे वंशजी हैं जीने की वासना है तो जीव नाम पड़ गया व्यवहार में वास्तव है मेरा ही स्वरूप जैसे घड़े घड़े घड़े घड़े घड़े तो ये घटाकाश नाम हो गया लेकिन वास्तव में महाकाश ही है कोई भी घड़े के आकाश को महाकाश मिटा नहीं सकता घड़े को तोड़ सकता है लेकिन महाकाश घड़े के आकाश को नहीं मिटा सकता क्योंकि अपना ही स्वरूप है ऐसे ईश्वर भी हमें मार नहीं सकते मिटा नहीं सकते फिर भी हम मरने से डरते तो ममता के कारण अज्ञान के कारण देह के कारण और मरने से डरने से मौत मिटेगी नहीं अज्ञान न आवृतम ज्ञानम तेना मोहंती जनता वाह अज्ञान से जिनका ज्ञान ढक गया वे मोहित हो जाते और मोह से फिर अहंकार अहंकार से वासना वासना से दम्भ रावण ने दम्भ नहीं किया साधु बन क्या है वासना पूर्ति के लिए फिर हिंसा मिच में आ गया सीता जी को ले जाते समय काग ये पंख काट दिए तो, तो, तो कर्म बंदन बनता है इसीलिए सत्संग करें और ज्ञान का प्रकाश करे तो मोह पर कुल्हाड़ी मारे सीधी एक एक डाली एक एक पत्ते तोड़ तोड़ के थक जाएंगे पत्ते फिर आएंगे मूल में घा करो तो ऐसे समर्थ गुरु मिलता तब मूल कम मिलता नहीं तो बद्रीनाथ गए केदारनाथ गए ये पूजा किया वो किया कोई जाए काशी कोई जाए मथुरा कोई जाए मक्के बिना ज्ञानी गुरु के खा रहे दर दर के धक्के ऐसे मेरे गुरू बोलते थे उस समय मेरे को अच्छा नहीं लगता था कि बेचारे काशी मथुरा जाते हम भी जाते लेकिन अब पता चला कि कितनी कृपा थी उनका ये बोलना भी कितनी कृपा थी क्या क्या प्रक्रियाएं गुरु जी अजमाते हैं तब अपनी आदतें छोटती है हम शिव जी की पूजा करते थे पहले कोई देवता देवता ऐसा काली का क्या क्या उपासना किया राखी में शिवजी को इष्ट माना तो शिवजी का पूजा के बिना हम नाश्ता वास्ता नहीं करते तो हमारा शिवजी का जो शिवलिंग था और नाग था वो मैं नादो नहा था देखा तो मिले ही नहीं मेरे कमरे में जो गुरुजी ने छोटा सा कमरा दिला रखा था तो बाहर ऐसे बैठे थे गुरुजी भी बैठे थे तो एक चेला जो गुरुजी का सेवा करता था वो मेरे सामने देखकर मेरी मजाक उड़ा रहे फिर गुरू के सामने देखे मैंने तो किसी को कहा नहीं था वो दोनों हंसने और और भी दो तीन चेले जो थे मेरी मजाक उड़ा रहे थे फिर उसने कहा बाबा बाबा माना पिताजी बापू बोलो बाबा बोलो सिंधी में बाबा बोलते हिंदी में बापू बोलते बाबा इसका बिचारे का भगवान चोरी हो गया है इसका भगवान खो गया मेरे को तो मैंने किसी को बताया नहीं था वही हंसा बोले इसका भगवान खो गया है तो स्वामी जी जोर से ठाका मार के अरे बिना अब क्या होगा भगवान खो गया बोले क्या पता कोई ले गया भगवान चोरी हो गया अरे जो उसकी चोरी हो वो भी भगवान होता है जो खो जाए जिसकी चोरी हो जाए वो भी भगवान होता है क्या तो मेरे को तो धक्का लगा एक तो मेरे भगवान नहीं और दूसरा बोलते जो चोरी हो जाए खो जाए वो कोई भगवान होता है लेकिन श्रद्धा ने फिर बचा दिया उस दिन से वो सब छूट गया बाहर का भगवान भगवान छूट गए अंतरात्मा भगवान का रास्ता मिल जा सही से वही दिन आज है औसुद सुद दो दिवस मध्यान ढाई बजे तो उस दिन ऐसा नहीं हुआ उस दिन तो खाली मजाक में ये हुआ फिर ये बाहर के देवी देवता का पूजा बूजा का छूट गया फिर घर भेज दिया गुरुजी ने फिर तड़प तड़प के गुरुजी के पास गए थे उसी दिन छक्का हम देख लो रूप रंग कैसे मस्त पड़ा महिमा में अपनी गैर राम अब और नहीं अब हमारे से भगवान जुदा नहीं अलग नहीं समझ गए अलीगढ़ अलीगढ़ अलीगढ़ अलीगढ़ का जमेगा बढ़िया ढंग से थोड़े दिन प्रचार के मिलेंगे अभी जल्दीबाजी में इतना नहीं जमेगा आपका बारिशों का भी खतरा है ये अष्टा प्रकृति में अपने में जन्म मरण नहीं है घड़े बनते मिटते हैं आकाश झोंक्यू है मकान बनते मिटते हैं आकाश जो कहते हैं ऐसे व्यापक चैतन्य में झोंकते झोंका शरीर मन ये अष्टा में सब खेल होते है ऐसा जो जानता है ना उसका क्रोध काम लोभ मोह चिंता सारे झंझट को यूं झाड़ देता है जैसे उठे तो कई प्रकार के रजकण झड़ जाते हैं ऐसे हो जाता है जीवन मुक्त हो जाता है उसी को बोलते हैं साक्षात्कार साठ हजार वर्ष तपस्या वाला भी उनके आगे बबलू हो जाता है क्या समझ रहे हो? ऐसे नहीं बापू बनते हैं। हिरणा का बबलू बन गए रावण बबलू बन गए लेकिन शबरी भीलन गुरु का ज्ञान पाकर मुक्त आत्मा हो गई हनुमान जी राम जी के द्वारा ज्ञान पाकर मुक्त आत्मा हो गए नहीं तो अष्ट सिद्धि हनुमान जी के पास थी आकाश में उड़ना छोटा होना दूसरे के मन की बात जानना ये सब अलग विभाग है साक्षात्कार एकदम पराकाष्ठा है धरती पे कभी कभी ऐसे पुरुष मिलते हैं। साक्षात्कार भी और लोग उनको पहचाने लोक संपर्क में भी हो अकेले साक्षात्कार हो और जीवन जीते हों अलग बात है कोई कोई थे। नहीं नहीं, नहीं, नहीं वो भी अपनी है यहाँ भी कुछ जय जयकार अपनी ही साठ किलोमीटर है चंडीगढ़ से है वो कहाँ था कार्यक्रम पटियाला साठ पैसठ है हम लोग एक घंटे में आते हैं, आप तो पचास मिनट में, में आ जाएंगे। भाई साहब हम साढ़े तीन घंटे में पहुंचे <laughs> जहा तक रोकने वाले मिल गए हैं इधर जरा इधर जरा उधर जरा हमारा तो, तो ऐसे ही खाता चलता है घंटों भर लोग खड़े हैं इंतजार करते हैं उनको लांग कैसे गाड़ी भगाना हमारी ताकत ही नहीं होती है अपने पास शक्ति नहीं ऐसी निष्ठो रोके निकल जाए चलो बाबार ऐसे ही कहीं से चलते बोले छह बजे सात बजे बापू का सत्संग पूरा होगा और छह बजे पूरा होगा तो सात सवा सात हरिद्वार पहुंचेंगे सवा नौ बजे पहुंचे सहारनपुर से छह बजे साढ़े बजे तो पूरा किया तो साढ़े सात पहुंचने चाहिए तो सवा नौ बजे पहुंचे इधर ऐसे ही है अपनी गाड़ी फिर भी कुल मिलाकर अच्छा है आनंद है जो कहीं शांति और आनंद नहीं मिलता वो इधर सबको महसूस होता है होता है ना हे राम जी हृदय का शीतल होना वो बड़ी तपस्या का फल है अंतरकंड शीतल हो हृदय में शांति आनंद आता हो बड़ी तपस्या का फल है अच्छा तो आप लोग खाओ पियो आज भूखामरी का दिन नहीं है ढाई बजे के बाद है वो तो जो भी होगा होगा किसमें क्या है हरि ओम हरि ओम तब तक तुम बातचीत कर लो दिवाली के हरि ओम हरि हरि ओम हरि परमात्मा मेरा में परमात्मा का ो मो मो मो मो मो मो मो मो प्रभुजी ओं प्यारे जी ओं मेरे जी ओं आनंददेवाओं माधुर्यवाओं परमात्मने ओं सच्चिदानंदा ओम महावीराय ओम ओम हरियामा ओम ओम नारायण हरि हरिओम हरि हल्ला गुल्ला नहीं करना हम इधर ही रह रहे हैं हा? शोर गलो हल्ला गुल्ला नहीं